अब छठा ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं इसमें गार्गी विदुषी थी उन्होंने के से प्रश्न किए तो बृहदारण्य उपनिषद के तृतीय अध्याय का छठा ब्राह्मण और उसकी पहली कंटिता अथा ही नम गार्गी वाचक नवी पप्रच्छ यजबल के होच तो गार्गी ने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 तो ओत का मतलब वो होता है जो ऊपर से नीचे ताना वाला भाग है उसको ओत बोलते हैं और जो बाना है जो ऊंचा नीचा यू होता जाता है ये प्रोत कहलाता है ओत प्रोत ओत प्रोत। ओतप्रोत परमात्मा इस संसार में ओत प्रोत है वैसे तो ताने बाने की दृष्टि से वो तो एक देशी होते हैं लेकिन इसका मतलब है प्रविष्ट जैसे कि वस्त्र में इधर और उधर से सब एक दूसरे में यु प्रविष्ट रहते हैं गुथे रहते हैं प्रविष्ट रहते हैं ऐसे परमात्मा सब जगह विद्यमान रहता है वो तो तो तो प्रथ के रूप शब्द का प्रयोग किया कि ये जो सब कुछ है संसार में इसमें ये सारा का सारा अपसु ओतम प्रोतम चाहिए जल के अंदर प्रविष्ट है सब कुछ जल के अंदर प्रविष्ट है जितनी भी चीजें हैं वो जल में प्रविष्ट हैं ये बात कही लेकिन ये जल किसमें प्रविष्ट है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 वायु गार्गी थी गार्गी वायु के अंदर जल किस में ओतप्रोत है वायु में ओतप्रोत है गार्गी ने फिर पूछा कस्मिन खलु वायु वायु ओतश्च प्रोतश्चय वायु में ओतप्रोत है में प्रविष्ट है कहां विद्यमान है उत्तर दिया अंतरिक्ष लोकेशु गार्गी थी अंतरिक्ष लोक में है अंतरिक्ष लोक ये जो खाली स्थान है बीच में उसमें प्रविष्ट है वायु आगे पूछा खलो अंतरिक्ष लोकः ओताश्च प्रोताश्च ये जो अंतरिक्ष लोक है ये किसके अंदर विद्यमान है तो ने कहा गंधर्व लोक है शो गंधर्वलोक में विद्यमान है अलग से लोक आया गंधर्व लोक का एक अर्थ टीकाकार करते हैं सूर्य की रश्मिया ये गंधर्व लोक है जो प्रकाश को ले जाते हैं बहुत तेजी से प्रकाश आता है फैलता है चला जाता है गंधर्वलोक मतलब प्रकाशलोक तो पृथ्वी और सूर्य द्व्युलोक पृथ्वीलोक जिसमें हम रहते हैं जहां भी हम रह रहे हैं वहां की तुलना से ही कथन है और फिर द्व्युल प्रकाशमान लोक उसमें सूर्य आदि रहते हैं तो पृथ्वी और द्व्युलोक के बीच के भाग को अंतरिक्ष लोक के रूप में कहा जाता है तो ये वायु किसमें विद्यमान है तो अंतरिक्ष लोक में और ये अंतरिक्ष लोक किसमें विद्यमान है तो बोले लोक में यानी जो प्रकाश की जो किरणें हैं उसी में ही तो विद्यमान है वो सारा। खाली जगह कहां है किरणें आ रही हैं से इस तरह का कथन है गंधर्व लोकेशु गार्गी थी फिर बचा कसमिन नु गंधर्व लोका ओताश्च प्रोताश्चय थी गंधर्व लोक किसमें विद्यमान है तो कहा आदित्य लोकेशु आदित्य लोक में गारगी थी तो ये गंधर्व लोक यानी तो ये प्रकाश की किरण है सूर्य से निकल के आ रही हैं इस दृष्टि से संगति लगाते हैं आदित्य लोक में विद्यमान है आदित्य लोक में औतप्रोत है फिर पूछा कस्मिन नु खालु आदित्य लोका ओताश्च यदि आदित्य लोग किसमें औतप्रोत है किसमें विद्यमान है तो कहा चंद्र लोके स्वीकार की चंद्र लोकों में विद्यमान है आदित्य लोग किसमें है चंद्र लोक में विद्यमान है अभी चंद्रलोक अलग से देखना पड़ेगा मैं व्याख्या है शब्द अब चंद्रमा का मतलब ये हम चंद्रमा लेंगे तो चंद्रमा तो यहाँ निकट है पास में है और सूर्य दूर है वो इसमें कैसे होता औतप्रोत है तो उसकी कई जने इस तरह भी संगति लगाते हैं व्याख्या कर, कि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो चंद्रमा पर गिरती हैं चंद्रमा से हमारे पास आती हैं उस दृष्टि से कुछ संगति लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी ये चंद्रलोक क्या है ये विचारने की बात है और इसके ऊपर एक टिप्पणी भी मिलती है जो पूर्व के दार्शनिक हुए हैं चिंतक हुए हैं अध्येता हुए हैं तो समालोचना भी करते ही हैं तो राहुल संस्कृत्यायन नाम आपने सुना होगा तो, तो उन्हों, उन्होंने कहीं एक जगह लिखा उसको किसी और पुस्तक में उतरित किया हुआ है जिसको जहां पर मैंने पढ़ा उन्होंने उनको उतृत किया है उनकी मूल पुस्तक का पता नहीं लेकिन उनको उत्तृत किया है उनका कहना था कि इस पंक्ति को उत्तृत करते हुए कहा कि प्राचीन लोगों को यह भी नहीं पता था कि सूर्य दूर है और चंद्रमा निकट है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 तो यहां लिखा है आदित्य लोका उश्चर्य प्रोताश्चायती चंद्रलोक में है किस में है तो चंद्र लोकेश शुगर की थी। फिर पूछा कश्मीन नु खलू चंद्र लोका उश्चायती है नक्षत्र चंद्रलोक में है तो नक्षत्रोकों के अंदर विद्यमान है तो, तो नक्षत्र तो और भी दूर है ठीक है और सब जगह तो संगति लग रही है तो ये एक जगह नहीं लग रही है बीच में आदित्य और चंद्रमा वाले में तो आदित्य से भी परे कोई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 तात्पर्य कुछ और होना चाहिए बहुवचन के अंदर है ये सारा पृथ्वी का तो एक ही चंद्रमा है तो इसका ग्रहण कुछ और होना चाहिए फिर कहा नक्षत्र लोगु गार थी फिर कहा कस्मिन नुखलो नक्षत्र लोका होताश्चप्रोताश्चय थी इस चंद्र लो, नक्षत्र लोग किसमें ओतप्रोते हैं और उससे बड़ी क्या चीज है तो बोला देवलोकेशु गार गई थी देवलोकों में दिव्य लोकों में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 तो इंद्र लोग किस पे आश्रित है कहा प्रजापति लोक में कहा प्रजापति लोग पे आश्रित है अब गार्गी तो पूछती ही जा रही है पूछती ही जा रही है जैसे छोटा बच्चा पूछता जाता है कुछ भी पूछो तो बोले वो, वो कैसे हुआ वो कैसे हुआ उसके पीछे पीछे पीछे वो तो पूछता जाएगा सारा तो प्रजापति लोक किसमें है तो यजवल ने कहा ब्रह्मलोकेश ब्रह्म लोक में और यहां तक पहुंचने के बाद जब गार्गी ने कहा कश्म न खो ब्रम्हलोक आताश्च्य प्रोताश्चय थी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 वो सिर का सिर कहते हैं यश का प्रतीक है यश जो होता है जैसे कि मुकुट होता है किसी के सिर के ऊपर शोभित होता है वो गिर ना जाए चलिए तो तेरी मूर्धा ना गिर जाए आगे तू बोलेगी तो मूर्धा गिर जाएगी तेरा यश गिर जाएगा अनति प्रश्नां वही देवतां अति पृच्यसी ऐसे देवता को जो कि अनति प्रश्न है जिसके आगे प्रश्न नहीं किया जा सकता उसके बारे में भी तू तो प्रश्न पूछ रही है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 तभी तो तब के यदि उत्तर दे देता तो गार्गी को पता लग जाता है कि हां ये नहीं जानता है। के ने सही समय पे गार्गी को रोका कि यह अति प्रश्न कर रही है ये भी एक उसकी परीक्षा थी गार्गी भी जानती थी इसके आगे कोई प्रश्न नहीं है वो केवल जिज्ञासा के लिए नहीं पूछ रही थी वो तो परीक्षा के लिए पूछ रही थी परीक्षा कर रही थी वो तो।, तो जिसका कोई उत्तर नहीं होता उसका भी कोई उत्तर दे दे तो क्या होगा अब मान लीजिए पठती है पठती कैसे बना कोई भी शब्द ले लो तो बोले भाई किस धातु से बना बोले पट धातु से बना बोले पट धातु किससे बनी पट धातु किससे बनी तो वो बच्चा हो कोई वो सोचे कि हां जब और सब चीजें बोले वाक्य किससे बना इससे बना शब्द से बना इससे बना तो पट धातु किससे बनी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 उनसे कु होगी तो वो भी वहां पर थे तो तम अप्रिछाव को हमने उनसे पूछा गंधर्व से कि तुम कौन हो क्या नाम है तुम्हारा तो सो कबंधा आथर्वण आयी थी कबंध उनका नाम था आथर्वण अथर्वण गोत्र के अथर्वण वेद के ज्ञाता हो रहे होंगे एक पीछे भी आया था सात सौ पृष्ठ पर यह लगभग ऐसी ही कथा थी लेकिन वहां पर भी गंधर्व गृहिता थी लेकिन उसकी दुहिता थी वो पुत्री थी जो तीसरा ब्राह्मण है पृष्ठ सात सौ पिचानवे पर तो बुज्जर लाहियानी उसने पूछा कि वही वही तात्पर्य वहीं पर ही है वो भी पतंजलत से काप्य से और उसकी एक दुहिता थी जो कि गंधर्व गृहिता थी उससे हमने पूछा तो वो व्यक्ति था सुधन अंगिरस था तो यह नाम बदले हैं और वहां दुहिता का नाम था यहाँ भारिया का नाम है और अंगिरस और अथर्व अथर्व अथर्वास नाम भी आता है अथर्वेद से जुड़ा हुआ है ये ज्ञान में की पराकाष्ठा मानी जाती है अथर्व विज्ञान का वेद माना जाता है ऋग्वेद ज्ञान का तो अथर्वेद विज्ञान का वेद माना जाता है उस दृष्टि से ये दोनों जगह इन गंधर्वों का संबंध उससे जुड़ते हुए दिखाया गया है तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उनका कबंदा आथर्वण आई थी सो अब्रवीत तो वो जो कबंदा आथर्वण था उसने कहा उसने एक बात को रखा पतंजलम काव्यम याजिकाश्च उसने पतंचल काप्य को जिसके यहां पर हम पढ़ रहे थे उनसे भी पूछा और हमसे याज्ञिक जो हम लोग थे उन सब से पूछा वेथन उत्तम सूत्र च लोक परश्च लोक सर्वाणी च भूतानि संतृप्त भवन्ति भवंती थी काव्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो ये ना आयम लोक है जिससे ये लोक जो हमारे को वर्तमान में दिखाई दे रहा है यह है और परश्च लोक और जो बाद वाला लोक है और सर्वाणी च भूतानि और जितने भी प्राणी है वे सब संतृप्त जो गुंथे हुए हैं जिसने सबको गूंथ रखा है बांध रखा है पिरो रखा है जिसने ऐसे उस सूत्र को तुम जानते हो क्या सो अब्रवीत पतंजल काप्यो ना हम तद भगवान वेद इति तो कबंध को पतंजल काप्य ने कहा कि भई हम भगवान हम मैं तो इस बात को नहीं जानता हूं आप ही बताइए सो अब्रवीत पतंजलम काप्यम याज्ञिकांश तो कबंध ने याज्ञिकों को इन सब को कहा उसने नया प्रश्न किया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 सो अब्रवीत पतंचलम काप्यम याज्ञिकांश यो वही तत्व्य सूत्रम विद्यात तम च इति तो कबंध ने इन सबसे कहा कि जो इस सूत्र को जानता है और जो उस अंतर्यामी को जानता है उसे क्या कहते हैं तो उन्हें सब्रह्मवित उसे ब्रह्मविद्त कहते हैं उसने ब्रह्म को जान लिया है तो पूरा जान लिया है उसने सूत्र को जान लिया और अंतरयामी को जान लिया तो उसको ब्रह्मविद कहते हैं स ब्रह्मविद स लोकविद वो समस्त लोक को जानने वाला होता है देवविद वो सब देवों को जानने वाला होता है स वेदविद वो वेद को, को जानने वाला होता है सभूतविद से वह सब भूतों को जानने वाला होता है स आत्मविद्ध वो आत्मा को जानने वाला होता है स सर्ववि थी वह सबको जानने वाला होता है अब है तो वो एक ही व्यक्ति है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 तो वेद वा अहम गौतम तत्सूत्र तो याचिवल्या ने कहा कि हे गौतम हे गौतम उद्दालक को कहा गया गौतम है रहा होगा, तो हे उद, गौतम हे उद्दालक गौतम गोत्री मैं उस सूत्र को और उस अंतरयामी को जानता हूं तो उद्दालक ने कहा योवा वा इदम कश्चि ब्रूयाद वेद वेदी योवाद योवा कश्चित इधम ब्रू या जो कोई भी इसको बोल देता है मैं उसको जानता हूं मैं उसको जानता हूं ये तो बोलने को तो कोई भी बोल देता है जैसे याज्ञवल के ने कहा कि हाँ मैं उस सूत्र को और अंतर्यामी को जानता हूं तो तालक ने उसको एक तरह से कहा ये तो कोई भी बोल देता है कि मैं उसको जानता हूं यथावे तथा ब्रू तुम जैसा जानते हो वो बताओ तो पता लगेगा कि तुम जानते हो नहीं जानते हो तो कोई भी क्या देता है मैं जानता हूं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 एक होता है कि ये वायु जो हमारे को दिख रही है ठीक है इसको भी एक जगह पे हम घटा सकते हैं लेकिन कुछ और भी इसका विशेष अर्थ हो सकता तो है तो स होवाच वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम ये वायु ही वो सूत्र है जिसने इन सबको बांध रखा है आगे जो चर्चा है वो प्राणियों को लेते हुए लोक और प्राणियों को लेते हुए इसी वायु के संबंध में कही गई प्रतीत होती है वायुना वही गौतम सूत्रेण अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणी च भूतानी संतृप्तानी भवंती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 वो सब बंधे हुए हैं और सभी प्राणी बंधे हुए हैं इसके बिना ये जीवन नहीं चल सकता है। ये वायु है इसको सूत्र शब्द से कहा एक आपने सुना होगा सूत्र आत्मा वायु सूत्र शब्द आया है यहां पर वायु भी आया आत्मा वायु मैं सिदानंद ने लिखा है सूत्र आत्मा वायु तो बोले ये वायु है इसका अब हेतु बता रहे हैं समझाने के लिए तस्मा दई गौतम प्रेतम आहुर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 गलना सड़ना शुरू हो जाएगा तो वायु ने इनको बांध रखा था और वायु की क्रिया नहीं हो रही है यानी शोषण क्रिया नहीं हो रही है रक्त संचरण नहीं हो रहा है कोशिकाओं तक वायु नहीं पहुंच रही है तो तो शिथिल होकर नष्ट हो, हो जाएंगे मर जाएंगे तो वायु ने इनको बांध रखा है वायु ना ही गौतम सूत्रे संतृप्तानी भवंती वायु के द्वारा ही ये सब गुथे हुए हैं बंधे हुए हैं इति एवं एवं एत तो उद्दालक ने कहा ठीक है ये ऐसा ही है उदालक को वहां भी कबंद ने बताया था उसने जान रखा था तो इसका कह रहा है ठीक है ये ऐसा ही है स्वीकार कर लिया कि आपने ठीक उत्तर दिया है यजबल के अंतर्यामिन्रूही थी यजवल के अब उस अंतर्यामिन को बताओ सूत्र को तो आपने बता दिया तो एक जो सूत्रात्मा वायु है हालांकि यहां सूत्रात्मा वायु शब्द नहीं लिखा है सूत्र लिखा है और वायु लिखा है सूत्रात्मा वायु सूत्र रूप वायु उसके अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं कई जने लेकिन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सृष्टि विद्या विषय में महर्षि दयानंद ने एकदम स्पष्ट लिखा है सूत्रात्मा वायु क्या है अन्य जगह पे केवल नाम लिखा है तो कई जने उसका तात्पर्य लेते हैं यानी आत्मा जीवात्मा के रूप में लेते हैं क्योंकि आत्मशब्द देखते हैं सूत्रात्मा वायु तो महर्षि ने वहां पर इस पृथ्वी के ऊपर सात परते मानी है सात परते हैं।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 अंदर रहता हुआ संचालित करता है एशते आत्मा अंतर्यामी अमृत ये वो तेरी आत्मा है अंतर्यामी जिसको तू तो पूछ रहा था कि अंतर्यामी कौन है तो ये वो तेरी आत्मा है अंतर्यामी तो अंतर्यामी, एशते आत्मा अंतर्यामी अमृत पीछे भी आया था इस प्रसंग में थोड़ा पहले जिसमें कहा था ये वो तेरी आत्मा एशत आत्मा अंतरयामी अमृत वहां जीवात्मा परक अर्थ था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 कोई खाने का पदार्थ हो बहुत उत्सुकता कर रहा हो कि ये मांगो ये वो ये होना चाहिए बार बार बार बार बार ये लेरा ये मिठाई ये, ये लेरी ले साइकिल ये जब बोल देते हैं हम ऐसे एशत आत्मा अंतरियामी ये जो तेरा अंतर्यामी जो तू बार बार पूछ रहा था वो अंतरयामी कौन है अंतर्यामी ये ये जो आत्मा है वो ये अंतर्यामी है तेरा उसका यह मतलब नहीं कि तू आत्मा है वो उस तरह लेंगे तो भिन्न अर्थ तो चला जाएगा एशत आत्मा अंतर्यामी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 पूछा तो था अंतरयामी के बारे में जैसे कहाषत अंतरयामी आत्मा अमृता ये जो तेरा अंतरियामी है जो तू पूछ रहा है वो ये आत्मा है कौन सा ये अमृत है अब आत्मा का मतलब धोना लिया जाता है जीवात्मा परमात्मा पर जो हमारे को लक्षण दिखाई दे रहे हैं उससे पता लगता है कि ये परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है तो ऐशत आत्मा अंतरयामी अमृता यहां भी परमात्मा पर इसी तरह लेंगे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 अग्निर अंतर जो अग्नि में रहता हुआ लेकिन अग्नि से भिन्न है यम अग्निर्द जिसको अग्नि नहीं जानती है, अगनी अगनी जिसका शरीर है और जो अग्नि के अंदर रहता हुआ उसका नियमन कर रहा है, तो है। अग्नि के बाद में छठे के अंदर कहा अंतरिक्ष के लिए तीन तो महाभूत बताया इन्होंने अब बीच में यहां पर अंतरिक्ष का ले लिया ऐसा कोई वो क्रम नहीं है कि बिल्कुल उसी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 दिशाओं में रहते हुए जो दिशाओं से भिन्न है दिशाएं जिसको नहीं जानती है जो दिशाओं का नियमन करता है दिशाएं जिसका शरीर है अगले कंडिका में कहा यश चंद्र के तिष्ठन जो चंद्रमा और तारों में विद्यमान है विभिन्न लोक लोकांतर और उनके अंदर रहता हुआ भी उनसे भिन्न है चंद्र जिसको नहीं जानते हैं और चंद्र जिसके शरीर है जो चंद्र को अंदर रहते हुए नियमन कर रहा है ये शतः आत्मा अंतरामी अमृता आगे या आकाशीय तिष्ठन आकाश बिल्कुल वैसे की वैसी रचना है आकाश में रहता हुआ आकाश से जो भिन्न है तेरह मां यश तिष्ठन तमसो अंतरो जो अंधकार में रहता हुआ भी अंधकार से भिन्न है चौदह मां यस तेजसी तिष्ठन तेजसो अंतरो जो तेज में तेजोगुण प्रकाश में रहता हुआ भी प्रकाश से भिन्न है अंधकार और प्रकाश भी ले लिए कहते हुए फिर अंत में कहा इति दैवतम ये जो सारा वर्णन किया ये देवताओं से संबंधित किया उनमें रहते हुए उनसे भिन्न है अथ अधिभूतम अब अन्य आधिभौतिक अर्थ कर रहे इसी चीज की अंतरयामी की आधिदेविक व्याख्या कर दी अब अंतरयामी की भौतिक व्याख्या की जा रही इति आधिभूतम अधिभूतम इति आदि आदिभौतिक व्याख्या की जा रही है इति अधिभूतम प्राणियों के अंदर तो उसके लिए भी वाक्य रचना बिल्कुल वैसी ही है यह सर्वेशु भूतेशु तिष्ठन् सर्वे भूतेभ्यो भूते जो सब प्राणियों में रहता हुआ सब प्राणियों से भिन्न है प्राणी अलग है ये अलग है यम सर्वाणी भूतानी न विदोह और सारे प्राणी जिसको जानते नहीं है अंदर रहता है लेकिन जानते नहीं है जिससे सर्वाणी भूतानी शरीर हम सारे प्राणी जिसके शरीर हैं यह सर्वाणी भूतानि अंतरोम थी जो इन सब प्राणियों को उनके अंदर रहता हुआ नियमन कर रहा है ए आत्मा अंतरियामी अमृत है ये वो अंतरयामी आत्मा है तेरा जो सबके अंदर है अधिभौतिक अर्थ किया आगे कहा अथ अध्यात्म अब आध्यात्मिक अर्थ कर रहे हैं ये तीसरे तरीके से अर्थ किया जा रहा है हमारे शरीर में अंदर जो जो चीजें है उनमें से कुछ चीजों का वर्णन करते हुए बिल्कुल इसी शैली से बता रहे हैं। सोलहवीं प्राण में रहता हुआ प्राण से भिन्न है प्राण का मतलब यहां पर ग्रहण भी लिया जाता है, जो कि आगे इंद्रियों का वर्णन है यम प्राणो न जिसको यह ग्रहण इंद्रिय नहीं जानती यसे प्राणम शरीरम ग्रहण जिसका शरीर है यह प्राणम अंतरोमय जो प्राण के अंतर रहता हुआ उसका नियमन करता है ऐशते आत्मा अंतरियामी अमृता ये वो अंतरयामी है अमृत सत्रहवीं कंडिगा अब यहां पर उसी शैली से वाणी के अंदर का वाघ के अंदर तिष्ठन वाचो अंतरो वेद यस्य वाघ शरीरम यो वाचम अंतरोमती एशाते आत्मा अंतरयामी अमृता अठारवे में अब आंखों को ले लिया चक्षु यश चक्षुषी तिष्ठन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 जिसको मन नहीं जानता यह मनो न वेदा यसे मन शरीर हम, मन जिसका शरीर है अब मन आत, परमात्मा को नहीं जानता एक दृष्टि से हम देखते हैं कि मन के माध्यम से हम परमात्मा को जानते हैं बुद्धि से जो हम जान करते हैं लेकिन वास्तव में वो उसको जानता नहीं है जड़ है वो यसे मन शरीर हम, यो मनो अंतरो यमायती लेकिन वो मन का नियमन करता है ऐसा आत्मा अंतरयामी अमृता ये तेरी आत्मा अमृत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 हम तो शब्दों पे जाने लगेंगे तो केवल उद्दालक के अंदर जो आत्मा है वही अंतर्यामी है क्या वही परमात्मा है क्या या के जो बोल रहे थे उसमें नहीं है क्या अगर शब्दों पे ही केंद्रित हो जाएं वो कहे कि नहीं ये तो उसी आत्मा के लिए कहा जा रहा है इसलिए आत्मा सो परमात्मा आत्मा परमात्मा का ही अंश और आत्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही आत्मा है अभेद नहीं है इस तरह का जो वर्णन करने लगे शब्दों को पकड़ करके तो कहें कि अच्छा यहां पर ऐशा तय किसके लिए कहा जा रहा है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 अगर ते आत्मा उद्दालक की आत्मा को ही कथन किया जा रहा होता तो यह वचन नहीं घट सकता था जो अभी हम देख रहे हैं बाईसवा क्या कहते हैं यो विज्ञाने विज्ञान ए तिष्ठन विज्ञान आदतरो जो विज्ञान के अंदर रहते हुए विज्ञान से भिन्न है अभी इसके माध्यम दिन शाखा में विज्ञान की जगह आत्मनी शब्द लिखा हुआ है आत्मा जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है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 यम रेतो न वेदा जिसको ये रेत नहीं जानता है यस्से रेतम शरीरम रेत जिसका शरीर है जो रेतो अंतरोमाती जो रेत के अंदर रहता हुआ भी उसका नियमन करता है ये आत्मा अंतर्यामी अमृता ये वो तेरा आत्मा है अंतर्यामी अमृत आगे कहते हैं उसी परमात्मा के उस अंतर्यामी के बारे में ही बता रहे हैं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 संसार के बारे में ही हमें अमनता जैसा अमनन जैसी स्थिति बन जाती है किसके बारे में तो कुछ सोच नहीं सकते। परमाणु कितने सूक्ष्म है एक सुई की नोक पर भी कितने अधिक है और उसके भी सूक्ष्म सूक्ष्म भाग तो, तो समझ से बाहर की बात है मनन नहीं किया जा सकता कि है कैसा ये बुद्धि में नहीं बैठती है बात तो वो परमात्मा तो कैसा अमतो मनता लेकिन वो मनन करने वाला है वो सबको ठीक ठीक जानता है हम उसको नहीं जान सकते पूरा पूरा अभिज्ञातो विज्ञाता वो जानने वाला है लेकिन स्वयं पूरा ज्ञात नहीं है अविज्ञात का मतलब कुछ भी नहीं जाना जा सकता या फिर भी वैसा अर्थ नहीं लेना है क्योंकि कुछ तो हम जानती जा ही लेते तो अभिज्ञातो विज्ञाता जिसको हम पूरा नहीं जान सकते कभी नहीं जान सकते पूरा लेकिन वो सबको जानने वाला है विज्ञाता है आगे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 सीमा तक ठीक है पूरी तरह से तो अतो अन्य तथोह उद्दालक आरुणीर उपर राम ये सब सुन लिया तो उद्दालक आरुणी शांत होकर के बैठ गया उसने भी स्वीकार कर लिया कि हां ये इस विषय में जानते हैं तो उद्दालक आरुणी ने एक तो सूत्र के बारे में पूछा